काणां लौकिका परीक्षका कतिपयकल उदहृत्य अंतवादेचर्तमशं दृष्टि संक्षेपे लौकिक लोकोग विचार परीक्षार्शनिकों विचार कल कतिपय थोड़े थोड़े का जो विलक्षणताएं परस्पर भेद है उनको कथन करने के बाद अभी दिखाना चाहते हैं कि इन कल्पना का तो कोई आदि अंत है ही नहीं अनंत है सभी का यह कथन करना संभव नहीं है इसे संक्षेप मात्र से कथन किया जा रहा है सारे का निचोड़ जो व्यक्ति जिसमें निष्ठा को प्राप्त किया होता है इनमें से या जो जो उपदेश से प्राप्त होता उनमें से उस व्यक्ति को वह चीज उसकी रक्षा कर देती है और एम्यम स्मरण वापे भाव वाली बात है स्मरण तेज ते गले वरम तो जिस भाव की स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ेगा तो वही भाव उसको प्राप्त हो जाएगा कोई बात क्या कहने जा रहे हैं इसे कोई गलत भी नहीं और कोई सही भी नहीं सब अपने अपने अज्ञान की अवस्थाओं के आधार पर अपने अपने जगह पर ठीक भी है और वास्तविक पारमार्थिक अद्वैत वेदांत दृष्टि सब गलत भी है सब गलत है वेदांत दृष्टि से वेदांत भी अजात् दृष्टिकोण से और वैसे अज्ञानी के लिए जो जहाँ है वहाँ ठीक ही है वो जैसा है वैसा ठीक है जिसके ज्ञान वजन कर रहा है तो ठीक है यम भाव दर्शे दिय तम भाव सत पश्यंछावि सभूत यम भाव दर्शेत योग गुरु लोग प्राणादियों में से यम भावं जिस किसी भाव को यही परमार्थ तत्व है ऐसे दिखला देते हैं दर्शेत यस्य प्रति यशाय साधक प्रति तम भाव सतुपति वह साधक उसी भाव को हुआ देखता है, स्व से अभिन करते हुए अपने प्राणों से बढ़कर उसी का चिंतन लगता है वही उसके लिए परम वही उसके लिए परमात्मा, वही उसके लिए वही सब कुछ है। जिसको जो उपदेश दे दिया गया मुसलमान को सब कुछ मानते ईसाई लोग बाइबल को मानते हिंदू लोग वेद को मान रहे नानक साहब के चिड़े लोग सिख लोग गुरुग्रंथ साहब कबीर के चिड़े लोग बीजक को हर व्यक्ति की अपनी अपनी ग्रंथ है देवता है गुरु है सारी चीजें बना लिए हैं। और उन्होंने जो जैसा कहा है वैसे हिसाब से सब चले चल रहे चले। हर संप्रदाय का यही हाल है कोई विठल को पकड़ रहा है कोई जगन्नाथ को पकड़ रहा है कोई सोमनाथ को पकड़ रहा है।, है तो कोई नाथ को पकड़ ही रहा है कोई कोई नाथ चाहिए का ही भगवान बस हो गया वही तंशावती सबूतवा और वह भी वह तत्व भी इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की भी वह पदार्थ तो, उसी रूप से होकर के रक्षा भी करता है उस को वह तत्व भूतवा उसी रूप को प्राप्त करके अवति में रक्षा फिर तो क्या कहना उसी में उत्पन्न अभिनिवेश वाला होने के कारण कैसे उसके हाथ स्वरूप को ही अंत प्राप्त कर लेता है तदग्रह मैंने उसी का अभिनिवेश अभिमान करने वाला होने से थर थर करते हैं भाव को आ जाएगा राम राम राम राम बोलता था। तो पूरा ड्रेस करता था कई घंटे लगते थे उसको तो कृष्ण का वेश बनाने वो तो गो रहा था वो क्या करेगा रंग है तो अपने आप को पूरी श्यावला रंग बनाता था तो है भी कहीं लाली माँ कहीं कुछ है तो बनाने में कितना टाइम लगता है करने में ये सिनेमेटर लोग हैं नाटक मंडली वालों को देखो दो दो पर आता था अंत में कृष्णो को प्राप्त कर गया करा तम जो जो सभी में निवेश वाला हो जाता है अंत वास्वरूप से अभेद कर लिया आते व उसी को वह बाश करके किम बहुना प्राणादी नाम अन्यतम उत्तम अनुक्तम व्यादी कहा जाए विशेष क्या कहें हम प्राणादियों में से जो कहे हुए में से किसी भी एक तत्व को पकड़ता है आदमी अतः न कहे हुए भी बहुत सारी चीजें भी बाकी है जो अनंत हमने सबक गिनाया नहीं यहाँ पर उनमें से यम भावम पदार्थम जिस भाव को हमने तो जिस पदार्थ को जिस तत्व को यही पारमार्थिक वस्तु है ऐसा दर्शे दी आचार्यो जिसका आचार्य जिस व्यक्ति को जिस तत्व पदार्थ को यही तत्व है ही परमार्थ है यही परमात्मा ये ब्रह्म है ऐसा समझा देता है अन्योवाप आचार्य बतावे आप पुरुष बतावे गुरु बतावे हम ये वत्तुदी कैसे बताएंगे बस यही है आश्री परमार्थत्त जैसे कृष्ण ही सब कुछ है यशु को छोड़ कुछ नहीं वही सबका रक्षक है संख्या में इसलिए कहते हैं कि जिसने एक आप पुरुष ने या आचार्य ने बता दिया यही है वास्तविक तत्व तो वो साधक क्या करेगा वो मनुष्य सप्तम भावम आत्म भूतम वो उस भाव को अपना अतभुत समझ लेता है वही वह उसी में तन्मय होकर के देखने लगता है का मतलब क्या उसको तन्मय भाव से देखने लगता है अयम वा वा, यही मई हूं या या मेरा है ये देवता मेरा है मेरे भगवान है ऐसे सोचता है, अयम अहम करके अंग्रोपाधना करेगा क्या दास्य स्वामी भाव आदि भक्ति वाले लोग उसके लिए कह दिया ही समझो ये मेरे भगवान है मैं इनका दास हूं मेरे स्वामी है ऐसे भाव से जो गुरु जैसा शिष्य को जैसे उपदेश दे दिया उस तत्व के बारे में और उस तत्व के सतारे के में चाहे अंग्र उपासना हो चाहे प्रतिकोपासना हो चाहे संपद उपासना हो जैसे बताया दृष्टारंभ सा भावो भवती अब ऐसा जो देखने वाला वो जो साधक है उस साधक को वह भाव वह तत्व जिसको उन्होंने उपदेश दिया था वह तत्व क्या करेगा अवती वही उसकी रक्षा कर देगा जो दर्शित भावो असोभूत आरक्षक क्योंकि जो वह दर्शित भाव है वही होकर के उसे रक्षा कर देता है तो ध्रुप होकर उस दृष्ट साधक की रक्षा करता स्वेण आत्मना सर्वतो निरुणधि यह ज्ञानी अपने स्वरूप से सर्वता उसे निरुद्ध कर डालता है ज्ञानी करता क्या है स्वेन आत्मना वो अपने स्वरूप से सर्वता सभी ओर से सब प्रकार से उसे क्या कर लेता है निरुणधि रोक लेता है अर्थात उसकी श्रद्धा एकमात्र उसी में हो जाती है पूर्ण श्रद्धा से उसी का चिंतन मनन करने लगता है ध्यान करने लगता है तन्मय हो जाता है अदेवा व देवता या जो भी चीज है वो उसकी रक्षा करने लगती है जब भूत प्रेत भी वो भी उसकी रक्षा करती है किसी भी चीज की आप यही तत्व करके भावना करेंगे पूजा पाठ करेंगे ध्यान भजन करेंगे वह तत्व तो आपकी अवश्य रक्षा करती है उसी रूप से जिस रूप से आप उसको ध्यान कर रहे ग्रहण कर रहे उसी रूप से वो आपकी रक्षा करती है यो उसी रूप से इसलिए ऐसा यही वास्तविक तत्व ऐसा उसी में जो अभिनिवेश कर बैठा है बहुत तो एकमात्र उसी में अभिनिवेश कर लेता है कि बस यही मेरा पारमार्थिक तत्व यही मेरा जो लक्ष्य है ऐसा सोचता है तो स तम गृह उपैती ती निगच्छति अंत अंतकाल में वह जो भाव पदार्थ है उस साधक को प्राप्त भी हो जाता है यावत जीवन तन्मयता से चिंतन किया हुआ है ना इसलिए अंत में उसी भाव को प्राप्त करेगा वह पारमार्थिक रूप से उस तत्व का चिंतन करने वाला साधकों ने कारण में उसी के स्वरूप को करता या वह अपने में उस को लीन कर लेता जैसे भागवत में, में आता है ना तो उन्होंने भगवान राक्षस भी चौबीस घंटा उसका चिंतन कर रहा था मारा भी उसको और आज उसको अपने में लीन कर लेते यही करती या तो वह साधक उस तत्व तो के भाव को प्राप्त कर जाता है अथवा तत्व तो उस साध को अपने में आभेद कर लेता है इसे कथन हुआ अन्यत्र व्यक्ति का प्रवृत्ति खत्म हो जाती है जब गुरु या आचार्य या आप पुरुष ने जब एक चीज का उपदेश दे दिया तो उसी उपदेश का दिमाग लग जाता है अन्य प्रवृत्ति का निरोध हो गया यह सामान्य बात है और उसको विशेष में लगाएंगे तो क्या होगा इसी पर यदि आप उस अद्वैत तत्व को समझ लेंगे तो अद्वैत तत्व के ही मैं हूं ऐसा भावना कर लेंगे आपकी भी सारी प्रवृत्ति और वृत्तियां और स्वरूप प्राप्त हो जाएंगे अतय वैसे चिंतन करते हुए मरने वाला व्यक्ति अंत में स्वरूप को ही प्राप्त करेगा उसी को सबाण समझ के चिंतन किया जाएंगे बार सब ही भाव को प्राप्त कर जाएगा ए लक्षितः लोग क्या पृथज्ञेक्षिताेद तेना कल्पयेशिता गया पृथक लक्षिता सर्वादीष्टान कां आत्मा इन प्राणादि भाव प्राणादि अपृथ् भाव इन प्राणादी अपृथ् भावसे पृथक के समान लक्षित होता है पृथक एव कज्ञानी क्या करता है पृथक एव पृथक ही वही बोलता वो पृथक ही है ऐसा लक्षित हो रहा है किसके लिए अज्ञान के लिए इन विवेकियों की दृष्टि से तो यह सब कुछ आत्मा ही है आत्मा से बिन कोई चित्र पठभिन्न कोई चित्र नहीं है कैसे तो आत्माभिन्न कुछ भी नहीं है इस बात को जो तात्विक रूप से जानता है एवं यो वेदा तत्व न सो अभिशंक तक कल्पित और निशंक होकर के श्रुतिरुपति से वेदार की कल्पना करता है इसे जहां श्रुति का अर्थ बताना हो वेदार कोई भी व्यक्ति का अर्थ बताना हो उसकी दिमाग में उल्लक्ष हो रहा है प्रकरण को ध्यान रखते हुए धड़ैले कर सकता है कल्पना कर सकता है श्रुति का क्या अर्थ है और वो जो बता रहा बिल्कुल सही होगा प्रणाद्य अनुसार ए क्योंकि वह उस ब्रह्म तत्व का समय जानता है और जानते जितने भी पृथक कथन करने वाले श्रुतियां हैं वो तो प्रत्येक इवा है प्रत्येक एव नहीं है आत्मा से भिन्न के समान दिखते हैं पट से भिन्न चित्र दिखने के समान है लेकिन भी जानता है जो विवेकी वो तो समझता है कि पट से भिन्न कोई चित्र नहीं है तो इसलिए चित्रों की व्याख्या करना आसान हो गया उसके लिए क्योंकि वह वास्तविक तत्व को जानता है चित्रों को सही सही व्याख्या कर सकता है जो अधिष्ठान को जान लेता है वह कल्पित की व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।, है या नहीं अब एक बार आपने रज्जू को देखा तब तो शांत क्या है आपको मालूम है उस शांत मिथ्या की सत्य सब कुछ आप बता सकते हो लेकिन जब तक आपने रज्जु को नहीं जाना वो शाम के बारे में अनेक कल्पना करते रह जाओगे कोबरा है पता नहीं जहरीला है कि घे है कि कौन सा है ये कहा से आ गया दुनिया विकल्प होते रहेगा और आदमी शंका में पड़ा रहेगा जाएगा अविशंकित होकर व्याख्या उसकी नहीं कर सकता और जिस राज को जान लिया उस देगा अरे तो सर पर कुछ नहीं था मिथ्या ये ती प्राणादिविर ये जो प्राणाली वर्णन किए गए थे और जो वर्णन नहीं किए हैं वे सब भाव पदार्थ आत्मा अपृतक भाव है अप्रथक भूत है। जो की आत्मा से अलग नहीं है आत्मा रज्जु युवा इसलिए एश आत्मा यात्मा कैसा है रज्जु के समान अधिष्ठान सर्वाधिष्ठान होने के कारण से ये आत्मा इन प्राणाली अपृत भावों से कैसे दिख रहा है सर्पादि विकल्पना रूप ही पृथक एव दिलक्षित निश्चितो किन कई मूढ़ रज्जु को जिस प्रकार सर्पादि से विकल्पों से सर्पादि विकल्पना सर्पादि ही से पृथक एव दिलक्षित पृथक ही है ऐसा कोई लक्षित करता है अभिलक्षित करता है निश्चय कर लेता है कौन मूढ़ों के दूर निश्चय कर लिया जाता है ठीक उसी प्रकार से जितने भी अज्ञानी लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं इन प्राणादि भावों को जो कि आत्मा से अपृतक है उनको पृथक ही है ऐसा ग्रहण कर लिए रज्जू से अपृतक सर्पादी को पृथक करके अज्ञानी मूढ़ ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार से यहाँ पर इन लोगों ने ग्रहण कर लिया है कि विवेक नंदो लेकिन विवेक ऐसा नहीं करता रज्वा में कल्पिता सर्पादे जानता है रज्जु में ये सर्पादि कल्पित है निकाणी सं को ग्रहण कर ग्रहण है वो आत्मा से भिन्न ये प्राणादि कोई भाव पदार्थ नहीं है जिन जिन चीजों को अन्य लोग जो है दार्शनिकों हो चाहे परमार्थ तत्व तो तो मान रहे हैं ये वास्तव में सबके सब कल्पित ही है कहा एक में आत्मा में सत्य है और उससे जो दिया है और नहीं स्वतंत्र सत्ता है क्या रजु की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला सर्प नहीं है स्वादिष्ठान सत्ता से अभिन्न सत्ता जी होता है हमेशा कल्पित वस्तु भिन्न सत्ता वाला नहीं होता अत निश्चय कर लेते हैं विवेक के लोग मेरे जो आत्मा है जो स्वरूप है इसके अपने स्वस्वरूप नहीं इसी में कल्पित होने के नाते सत्ता से सत्तावान ऐसा प्रतीत होते हैं वास्तव में होते ही नहीं है पट की सत्ता से ही चित्र भी सत्तावान हो जाते हैं पट सत्ता से भिन्न सत्ता चित्र का स्वतंत्र नहीं होता श्रुति प्रमाण दे रहे हैं श्रुत है ये सब कुछ क्या है वह यह जो आत्मा ही है दो चार छ चार पांच सात दो जगह आया है दो बार आया ब्रदाण्यक में दो चार छह पाँच सात एवं असत्तम असत्य सपवद इसीलिए वो जानते हैं आत्मा से भिन्न रूपेण ये प्राणादियों का कोई सत्व नहीं है उसी प्रकार जैसे से की कोई नहीं है, रज्जु सर्ववध आत्मनिकलता नाम आत्मा च केवल निर्विकल्पम यो वेद जो व्यक्ति इस प्रकार से आत्मा में कल्पित सारे वस्तुओं को और आत्मा रूपी केवल इस अधिष्ठान का निर्विकल्प को यो वेद आत्मा में कल्पित विकल्पों को और सगल विकल्पों का अधिष्ठान का निर्विकल्प आत्मा को केवल को यो वेदेद का अर्थ है तत्व न उसको ऐसे नहीं जो जान लिया शब्दार्थ जान लिया हो गया हाँ मैं ब्रह्म अरे जब भ्रांति है ऐसे जानने से नहीं वैसे है तत्व नहीं जानना है तत्व नहीं जानने का मतलब क्या श्रुति तो युक्ति तस्ती से और युक्ति से जान। जानती से जानने से भी नहीं होता क्योंकि मन बड़ा चा, चालक होता है ना मन घुमाते रहता है बात को कभी कुछ कभी कुछ बोल देता है इसीलिए कहते हैं कि मन विचलित कर देता है आदमी को इसलिए युक्ति से मन को काट मन युक्ति प्रधान बुद्धि श्रुति प्रधान तो बुद्धि सीधी साधी है ना श्रद्धा स्वरूपा है इसलिए स्त्रीलिंग रख दिया उसको श्रद्धा मई है बुद्धि अच्छे श्रुति को सीधे जैसा श्रुति बोल रही है गुरुओं ने जैसे बताया वैसे मान लेती है इन मन नहीं मानते शैतान है न पोषक लिंगे इसलिए इसको ना पुरुष है न स्त्री है ना विश्वास है न श्रद्धा दोनों ने मन में ऐसा खेल चलता है विश्वास पुल्लिंग है वो अहंकार है बुद्धि श्रद्धा है और दोनों श्रेदे दुष्ट है मन सारा खेल बदमाशी करने वाला यही है चंचल्य में मना कृष्ण दिया। प्रमाती है बलवान भी है दृढ़ भी है अब इसी को पछाड़ना सबसे बड़ा मुख्य काम है ये एक बार पछाड़ जाए अपने आप सारे सब ठिकाने लग जाएंगे तो बुद्धि वो माल भी ही देने वाला है अहंकार का भी पोषण होना है ना जब मन टूट जाए तो किसी अहंकार भी टूटा टूट जाता है बुद्धि भी टूट जाती है मन में जोश है तो सब जो बने रहेंगे मन खिन्न हो गया तो बुद्धि हो जाती हो। करना। जा जा मन है, है। है अंधकार नज़रें ऐसा मन मुख्य। अहंकार करता है कि करता है। और वो है युक्ति हर तर्क से पकड़ता है। मन किसी चीज पर विश्वास भी नहीं करता मन किसी पर श्रद्धा भी नहीं करता से मन से ही उपलब्ध हो तो गए विज्ञान वन ही प्रग्रह बीच का जो लगाम इंद्रिय और बुद्धि का बीच में लगाम से नियंत्रण में होना जरूरी है तभी इंद्रिया भी घोड़े ठीक से चलेंगे इसलिए कहते हैं कि युक्ति तो ना जरूरी है क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रुति से जानने से काम चलता नहीं है इसे जितने भी ग्रंथ देख लीजिए आप हर ग्रंथ में युक्तियाँ दी गई है श्रुति हो स्मृति हो गीता में जो कितने दृष्टांत आते हैं उपमाए दी गई है का मतलब है कोई पक्ष भी है कोई साध्य भी है कोई हेतु भी है अनियुक्ति है अनुमान है अनुमान दिया जा रहा है उस अनुमान में भी विष्टान दिया जब आप करना चाह रहे हो साध्य वसात्य है उस साध्य को सिद्ध करने के लिए निष्ठान दे रहे थे उसमें कोई हेतु है जिसमें सिद्ध कर रहे हैं वह पक्ष है श्रुद्ध युक्ति के द्वारा ही या काम सिद्ध होता है जो सूर्य इस प्रकार से तो विकल्पों को और विकल्प रहता आत्मा को जो जान लेता है तो वेदार्थ में विभाग कल्पयती कल वेदार्थ को मानी वेदों के मानी इन मंत्रों के अर्थ को विभाग पूर्वक समझ लेता है हाँ। ये सृष्टि दृष्टिवाद का मंत्र है ये जो दृष्टि सृष्टिवाद का है ये अजातवाद का है ये कर्म का प्रकरण है ये उपासना का प्रकरण है ज्ञान का प्रकरण है सब विभाग से स्पष्ट दिखता है उसके अनुसार व्याख्या करता है है। अनुदान खिचड़ी करते रहेगा स्पष्ट नहीं हो सकता ही नहीं हो कि जाल गलत चीज को परमार्थ पकड़ रहता है तो फिर सब गलत हो जाएगा अपारमार्थिक वस्तु को पारमार्थिक वस्तु ग्रहण करोगे तो वह पारमार्थिक प्रकरण के साथ क्रोध होगी नहीं हो जाएगा वास्तविक पारमार्थिक वस्तु क्या है ब्रह्म ब्रह्म को भी उन्होंने परमार्थिक मान लिया से जो ब्रह्म के प्रकरण के अनुकूल मंत्र है उनका अभ्रम को जिसको परमार्थ मान लिया उसके हो नहीं होगा उसको घटाने कोशिश करोगे तो विरोधावास होगा घटेगा ही नहीं इसी व्यक्ति को पहले यह स्पष्ट होना चाहिए अधिष्ठान क्या है और उसमें कल्पित क्या है ये दोनों बात खुलकर स्पष्ट यदि हो जाए फिर तो वेदार्थ को विभाग विभागश विभाजन पूर्व कथन करने में कोई समस्या नहीं हुई कल्पना दिक्कत नहीं होगी परम वाक्यम अदो अन्य देखो। इदं एवं परम इदं एवं परम, इदं एवं परम यह जो इस प्रकार जो वाक्य है इस अर्थ का प्रतिपादन करता है और वह वाक्य अन्य अर्थ का प्रतिपादन करता है अध अन्य इति है। नहीं विद जो नहीं है, है, तो को वास्तविक रहस्य को जानने में कभी समर्थ ही नहीं हो सकता वेदार्थ तत्व तत्व नहीं सकनोती यही समस्या सभी आचार्यों में जितने बाद में हुए हैं दुनिया भर दुनिया भर संप्रदाय वाले हुए हैं या तो वे अनाध्यात्मिक तो थे ये मानना पड़े या तो अधिकारी भेद को देखते हुए कृपा करते हुए उन्होंने जान करके जानते हुए भी को, उस निकृष्ट स्थिति को वर्णन कर दिया द्वैत से अद्वैत से विशिष्टता दिया विशिष्टाद्वी से विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत कर दिया फिर द्वैताद्वैत कर दिया द्वैत कर दिया द्� भेद भेद भेद कर भेदा भेद कर दिया, दिया, अधिकारी को देखते हुए वो तत्व को, को ऐसे भी मान लेंगे क्या दिक्कत? हम कैसे किसी को थे? तो कह नहीं सकते किसी को आप उनका वर्णन आदत में आता है नहीं बहुत लेने वाले तो ले रहे हैं अद्वैत सभी काम मानते हैं तो तो अधिकारी भेद के अनुसार ही उन्होंने कोटि की कर इस समझ नहीं रहे उन्होंने भी कुछ ऐसे भी जगह कह दिया अद्वैत भी इतने की सर्वत्र उन्होंने अद्वैती कह दिया अन्य चीजें कह दिया लेकिन आदमी क्या ग्रहण करते उसको नहीं ग्रहण कर रहा है ना अन्य चीजों को ग्रहण कर रहा है इसे उन कट्टरवादियों के कौन से कहना पड़ता फिर तो, तो तुम्हारा आचार्य अद्वित नहीं जानते थे और हम लोग कहेंगे नहीं जानते किंतु उन अधिकारी देखते हुए नहीं सभी अद्वैत के अधिकारी नहीं थे इसलिए अन्य अन्य मतों को भी स्थापना कर देते कट्टरवादी तो मानेंगे नहीं इस बात नहीं अनाध्यात्मित कश्य क्रियाफल उपास्तुता मनुस्मृति छठा अध्याय श्लोक एटी टू सिक्स साफ साफ कह देते हैं जो व्यक्ति तो तो को न जानने वाला है जो कोई पुरुष क्रिया फल क्रियाफल प्राप्त नहीं करता है क्योंकि अग्निहोद्या क्रिया का अंतिम बल सत्य तो है ना कोई भी कर्म का अंतिम बल क्या है अंतर्ण शुद्धि वास्तविक फल है उसको प्राप्त कैसे करें? उसको वो प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि अन्य वित्त है वो स्वर्गाधिक व्यक्त है वो आत्मा का, का व्यक्त ही नहीं है आत्मा का अधिकृत कर कहा वो अद्वैत को जानता नहीं है इसलिए अद्वैत को पाने की चेष्टा ही नहीं कर रहा स्वर्गादी को पाने की चेष्टा कर है तो अग्निहोत्र अधिक्रम उसका अंतरण शुद्ध नहीं करेगा किन्तु उसको स्वर्ग फल को ही देगा जिससे वाला उठते ही रहेगा बारम्बारानवम वचनम्मान वचन मन मनु का वचन सर्वे तो तो इस प्रकार से विभाग पुरुष सब समझता है जो ज्ञानी पुरुष होता है जानता है कर्मकांड का वास्तव में ज्ञान कांड से कोई विरोध नहीं है उपासना का भी कोई विरोध नहीं है वो तो अंत कंड सिद्धि द्वारा परंपरिया ज्ञाने सकल कर्म का समाप्त में, में वह पद करता है। ओम है वास्तविक रहस्य क्या है तथे ही वेदार्थ तत्व प्रत्येगा अध्यात्मिक्ञान प्रवृत्ति तिर जो प्रत्येगा का स्वरूप है वही वेदार्थ का वास्तविक है अब उसको जो जानने वाले को यथात्म तत्वज्ञानी प्रवृत्ति वही यथार्थता पूर्व को तत्व ज्ञान में समर्थ हो जाता है जो ऐसा नहीं जानता उस तत्व को वास्तव प्रक्रिया का भी कर्म का भी वास्तविक फल को प्राप्त नहीं कर सकता के कर्म के जो अवान्तर है फल स्वर्ग उसी को बेचार प्राप्त कर जाएगा क्रिया शब्द है अग्निहोत्र आदि कर्म का भी अंतर फल क्या है अंत कर्ण शुद्धि द्वारा तत्व प्राप्ति में ही है ये फल उसको नहीं मिलेगा जो व्यक्ति अध्यात्मता नहीं है जो अध्यात्मता है वो जानता है सारा कर्म का श्री फल है ईश्वर काम नहीं, नहीं करेगा कोई भी कर्म करेगा वो इसलिए सोचता है इस कर्म से हमारा अंतर्गण शुद्धि हो ताकि जो है हम वास्तव हो करके अपना स्वरूपानुभूति कर सके इसमें भी सारे कर्म अंतर्गण शुद्धि के लिए लागू होता है अन्य किसी के फल के लिए नहीं होता अस्म प्रकरण द्वैत से मिथ्यात्म कथ्य थे तासा प्रमाण अनुग्राहिका की अवतरण का आनंद कह रहे हैं जिन युक्तियों के द्वारा इस प्रकरण में द्वैत का को कथन किया गया उन सकल तासा प्रमाण अनुग्राह वे सब वे सब युक्तियां प्रमाण से हैं इसलिए वे आभाष नहीं है करनी चाहिए इस बात के लिए या प्रमाण के लिए अनुग्रह को प्रस्तुत कर रहे हैं स्वप्न माए यथा गंधर्व नगरम यथा तथा विश्व इदम दृष्टम वेदांतेश दिखाई दे रहे ना, ना स्वप्न और माया अविवेक्की के द्वारा स्वप्न और माया देखे गए हैं और जिस प्रकार यथा गंधर्व नगरम जैसे गंधर्व नगर देखे देखते देखते अकस्मात विलीन हो जाता है पता ही नहीं चलता कई बार स्वर पूरा ही नहीं हो सब टूट जाता है आप देख रहे हैं चारे और स्वप्न आगे क्या है आगे क्या हो रहा है लेकिन न, किसी भी दोष के कारण से या कोई अबाही निमित्ती के कारण से आपको जगना पड़ गया वो स्वप्न अधूरा ही रह गया किसी माया मायावी दिखा रहा है दिखा दिखाते दिखा मायावी का तो हार्ट अटैक हो गया माया गांधी का मायावी मर गए बेचारा एक बार हुआ ऐसी घटना ऐसी बात नहीं है बोल रहे हैं, की बात है, रूस में एक मैजिशियन मैजिक दिखा रहा था मायावी इंद्रजाधिक अचानक उसके तो पीछे खांसी सा हुई हार्ट अटैक मर गया स्टेज पर गिर गया माया के दिखे के विलय हो गया तो गए बैठे-बैठे कोई कल्पना कर रहे इतने में कुछ आ गया या अपने को आ तो क्या करेगा हो जाएगा उसी प्रकार संपूर्ण विश्व देख रहा है दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से है किले वेदांतेश विचक्षण ही महान विद्वान ज्ञानी पुरुषों ने श्रुतियों में इस जगत को उसी प्रकार देख रहे होकर समझ रहे हैं कि संपूर्ण जगत भी स्वप्र माया और गंधर नगर के समान किसी भी क्षण विलय हो जाता है जिस क्षण का स्वरूप ज्ञान हो गया उस क्षण विलय हो जाएगा इसलिए श्लोक में कहा ना प्रबुद्धेदान तम न हम नगत पर जिस क्षण आनंद स्वरूप का उसी क्षण जिस क्षण जग गए, करवा है तो भी, संस्कार भी ठीक से नहीं टिक माया भी यही हाल है नगर का भी यही हाल है दोबारा उसको देखना भी चाहे तो नहीं दिखता है एक बार अच्छे सपने है आप चाहेंगे आज दोबारा ऐसे ही बढ़िया स्वप्न दोबारा आ जाए सोच के सोएंगे तब भी नहीं आएगा वो भूत प्रेता जब उल्टा हो जाएगा आदमी परेशान क्योंकि संसार का ये विचित्र माया गया स्वभाव आप जिस चीज को देखना चाहते हो वो चीज आपको नहीं दिखाई दे सकती और जिस चीज को आप नहीं देखना चाहते वही आपको दिखाई देती है बड़ा विचित्र माया है बड़ा कमाल है आप चाहते हैं लोग कोई आपसे झूठ ना बोले सब सच का है लेकिन हमेशा आपको झूठ बोलने वाले ही मिलते हैं कोई सच बोलने वाले नहीं आप चाहते हैं मैं किससे भी झूठ ना बोलो लेकिन ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाती है कोई झूठ बोलना पड़ता माया का खेल हर चीज विपरीत माया। आप आप जैसा सोचते ठीक विपरीत चाहते हैं एकांश में भजन करें।, करें नहीं भाई तुमको होने नहीं देंगे तुमको दौड़ा के रहेंगे बैठे नहीं रहेंगे तुम इसे चेतनगिर जी महाराज कहते थे जब दान थे तो चना चना है तो दान थे। तो दान थे जवान थे, जवान थे तब तो मांगने पर एक चना नहीं मिलती हर सारे दांत उगड़ गया मंडलेश्वर हो गया तो उसका चारों को खा नहीं सकता यही दुर्दशा हैं? है? अरे इनके होने से क्या फायदा होगा अन्य बीमारियां है कोई ना कोई बीमारी है ना दांत हो तो क्या फर्क पड़ा हमें तो भी पूरी पत्ती से दान है अभी भी लेकिन दान तो उनका होने वादी उन्होंने निमित बताया कहने का होता कि जो चीज जब आप चाहते हो चीज उस समय नहीं मिलता और जो, जो नहीं चाहते वही आपसे होता है वही आपके सामने आता है बड़े विचित्र समस्या है और ऐसे इस व्यवहार में मिथ्यात्व को निश्चय करता हुआ मिथ्यात्व की दृष्टि कौन से व्यवहार करना जो जैसा उपलब्ध है जो उपलब्ध हो रहा है उसी के अनुसार चलना पड़ता है इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो और कोई रास्ता ही नहीं है अपनी दृष्टि को ठीक रखना है जो जैसा भी आ रहे आने दो उसे, कोई बात जाने कर्म जाने। व्यवस्था इससे चलनी पड़ती है इसलिए अन्न कहा कि मित्पताम कहे वेदांत विचक्षण ही दृष्टान विद्वानों के द्वारा वेदांत में इस संपूर्ण विश्व को उसी प्रकार देखा गया है यदिवैत असत्व उत्तम वह यह दपंच का अपने असत्व कहा है युक्ति से जाना है अनुमान से निर्णय कर लिया था इदम जगत मिथ्या दृश्यवाद क्षणिक है ना काल देशादि अव्यवस्थित अनेक वह द्वारा आपने कर दिया स्वप्रवत इत्यादि से युक्ति से आपने इस द्वैत की का निर्णय किया है कथन किया है तदेवत तथा वह यह वेदांत प्रमाण अवगतम वास्तव में वह यह बात जो कही गई है वह वेदांत प्रमाण से भी निश्चित है दोनों के दोनों कैसे है असद असत्यत्मिक अविवेकी यदि दोनों असत्य है मित्र है शुद्ध वस्तु के समान अविवेकियों के द्वारा लक्षित किया जा रहा है सद के समान अविवेकियों के द्वारा लक्षित किया जा रहा है यथाच किस प्रकार लक्षित किया जा रहा है वे क्यों किया रहा है तो यथाच जिस प्रकार से प्रसार दृह प्रसादी जनपद व्यवहार किरण इव गंधर्व नगर दृश्यम सब अकस्मा भावतांगतम दृष्ट जिस प्रकार से आपने गंधर्व नगर को देखा था गंधर्व नगर कैसा देखा आपने वहां देखा ओहो बहुत बड़ा दुकान है दुकान खुला है पूरा माल फैला हुआ है लोग घुस निकल रहे खरीद रहे हैं चल रहा है मां माल प्रसारित पण्य आपण प्रसारित पण्याणी क्रय विक्रय द्रव्याणी क्रेव, येषु आपनेशु हट्टेशु मैंने हाठ आज कल जो है ना हाठ होते हैं हाट हट्टा तो, संस्कृत में हिंदी में आप हाट बोलते हैं अनेक प्रकार के सामान वहां पर लगा हुआ है जो सब्जी थोड़ी बेचते हैं कपड़ा भी बेच रहा है कोई दाल बेच रहा है कोई मिर्ची बेच रहा है कोई फल बेच रहा है कोई तेल। हर चीज बेचते हैं हाँ। सीडी सीढ़ी वेब बेच, सब बेचने वाले मिल जाते हैं प्रसारण फैला करके जो खरीदने बेचने योग्य पदार्थों को ऐसे दुकानों से दुकान घर से आप चार तरफ नगर में गया दुकान दुकान होता है क्या कोई नगर में नहीं आपने जो नगर देखी इसलिए वहा घर भी देखा बड़े बड़े मॉल भी देखा प्रासाद स्त्रियों को देखा पुरुषों को देखा बड़े पड़े उस देश के अंदर नगर के अंदर जो छोटे छोटे जनपद भी देखा व्यवहार उन सबके व्यवहारों के आकिर्ण युक्त भरा पड़ा के समान, समान दिखाई दे रहा है चंद्र नगर हम दृश्यमान सत दिखाई देते हुए देखते देखते देखते, देखते क्या होया अकस्मात अभाव गृष्ट एकदम अभाव को प्राप्त करवाया कुछ यथाचे दृष्टे असद्रोपे तथा और जिस प्रकार सप्रमा असद्रोप को आप देखते हो देखते देखते वो अभी जब माया भी मिटाना चाहेगा मिट जाएगा आपको नहीं दिखाई देगा जिस विश्व तथा विश्वम इधम द्वैतम ठीक उसी प्रकार सेने जो द्वैद और पंच समस्तम असत दृष्टम ये सब जो कुछ देख रहे हो वो असत्य देखा गया है लेकिन कहा देख रहे हैं इसको? क्वा वेदांतों में में अरे कौन से सेना किंचन को बता है चार चार उन्नीस कठोपनिषद दो एक चार दो जगह है चार चार उन्नीस बृदार्ड में और कटो परिषद का माया भी पूर्व रूपयी दो पांच उन्नीस इंद्र परमात्मा ब्रह्म ईश्वर ने अपनी माया से विभिन्न रूप में दिख रहा है इंद्रो माया भी पूर्व रूप आत नहीं है, पहले था अब यह द्वैत रूप से था, था रूप से दिख रहा है जब पहले जो था वही वास्तव है जो पहले नहीं था भाग नहीं रहेगा बीच में रहेगा तो वह वास्तव में नहीं है आदमी चिन्ह से वर्तमान है ब्रह्म ही एक चार ग्यारह ब्रह्म ही पहले था आत्मा ही पहले था है। एक चार, चार सत्रह और श्रुति कहती है द्वितीय से उत्पत्त से संपूर्ण जगत ब्रह्मिता उत्पत्पूर्ण जगत आत्मता के साथ साथ निस्संदे ही भेद से भय होता है निश्चित रूपे न वही निश्चित रूप द्वितीय द्वितीय से भय होता है ने तो चार, चार तीन तेईस उस भ्रम से बिन कुछ भी नहीं है यह तो उस तत्वदर्शी के लिए सब आत्मा हो गया है ये तो सर्व आत्मूत अस्य। साधक के प्रति जिस अधिष्ठान में सर्व में सारी चीज क्या हो गया आत्मा ही हो गया के चार पांच पंद्रह इत्यादि इत्यादि विचक्षण निपुणत्तर वस्तुदर्शी भी पंडित विचक्षण विचक्षणीय मैंने जो निपुणतर वस्तुदर्शी भी वस्तु, वस्तु तत्व को बड़ी निपुणता के साथ देखने की योग्यता रखने वाले विमान पंडितों के द्वारा इन उपनिषदों में यही देख रहे हैं वो निश्चय कर रहे हैं वास्तव में द्वैत प्रपंच है इस विषय में व्यास स्मृतिकार भी देखो तम दृष्टं निभम नाशप्रायं वर्ष बुद्ध तम स्विभम दृष्टम मंदांध कार में तमा मन तमसी सप्तमी में आया प्रथमा प्रयोग हुआ मंदांधकार में विद्यमान रज्जुरू भी अधिष्ठान में ये स्वभ्र निभम स्वभ्र माने भू छिद्र के निभ मैने समान दिखाई देता है जब भ्रांति से भाग यद् भूछिद्रम यदि यद्रांत्य भाद्युल्य विवेक संसार को देखा गया है एक हो तो गया दृष्टान दिया मंदांधकार विद्यमान रज रूपी अधिष्ठान में आप जैसा भूछिद्र सर्प दंड आदि को देखते हो उसी प्रकार इस आप तो में पुरुष लोग इस जगत को देखते हैं एक और देखते हैं। वर्ष बुद बुद लिए नहीं कि वो में देखा तक? काते वो भी वर्ष बुद बुद वर्षा हुई जल में पानी पड़ा बुध बुध दिखता है ना वहां कितनी देर दिखता है वो बस उतनी देर जगत भी है अत्यंत छम वस्तु तो है नहीं इसके लिए स्वप्नि भम काल तो नहीं है वर्ष बुद्ध बुद संघ भम और वास्तु में देश वस्तु नहीं है नाशोत्तम अभाव नाशोत्तर काल में अभावता को प्राप्त कर जाता है जो ऐसा है नाश प्रायम सुखाद हीनम ना। नाश प्राय होने से सुख से ही नहीं कभी भी यह सुख देने वाला नहीं है यह द्वैत चंचल आलक्षित नाशप्रा वर्तमान काले तोग्यता वर्तमान काल में भी उस स्थिति के योग्य नहीं इस बात को बता रहे नाशप्राया सुखदेगा सुखा ना। ददाचित सुखगृह न उपलब्य है दुखाक्रांत तो दृश्य है सदा दुख साक्रांति तचग्रस्त और असत्व के बाद में असत्म तवरित से परमार्थत्म तो प्रमाणा भाव जो ऐसा चीज होगा वह परमार्थत्व तो तो हो नहीं सकता कैसे परमार्थता होने में कोई प्रमाण ही नहीं है ऐसे जगत के बारे में व्यास स्मृतिकार ने वर्णन किया है ये जो तात्विक वस्तु है ऐसे वस्तु की निंदा नहीं की जा सकती है अतात्विक की निंदा की जाती है तात्विक का स्तुति के जिसने द्वैत प्रपंच की इतनी सारी श्रुतियों में निंदा देख रहे हैं आप इसे मानना पड़ेगा द्वैत प्रपंच प्रपंच की निंदा के द्वारा तात्विक जो अद्वैत किया जा रहा है ताकि आपका ध्यान आकर्षण उस अद्वैत की ओर फैंचने है। निरंतर अद्वैत के चिंतन हो सके इसलिए तो प्रमाण रुक्तियों के अद्वैत में त्यात्त प्रसाद के अद्वैत ही पारमार्थिक स्थिति जब निर्णय हुआ उसी अर्थ को संक्षेप संग्रह करके उस निर्णय को एक कार्य काम सुंदर ढंग से बोल रहे हैं। क्या क्या है? क्या है परमार्थता? न चोत्पत्तिर न बद्धो न चाधक न मुख्योर न वही मुक्त इत्येषा परमार्थता यही परमार निरोध हो वास्तव कोई प्रणय नहीं है उसी का होता है जो पहले से उत्पन्न हो प्रणय नहीं है तो कोई वस्तु नहीं है इसलिए वास्तव को उत्पत्ति नाम की चीज भी नहीं है न उत्पत्ति है आते है वो जो उत्पत्ति प्रणय नहीं रह गया संसारी नहीं रह गया संसारी कहा से जाएगा न इसे कोई बद्ध संसारी नहीं है जब पद्य कोई संसारी नहीं हो अपने बंधन को तोड़ने के लिए साधना करने वाला कोई साधक कहा से होगा आते न साधक जब साधक ही नहीं रह गया तो साधना करते हुए मोक्ष इच्छा मोक्ष कहा होगा नोक्ष जब मोक्ष इच्छा करने वाले मोक्ष नहीं रह तो मुक्त कौन होगा न वही मुक्त इसे कोई मुक्त भी नहीं परम आर्थिक स्थिति वास्तव में जगत उत्पत्ति हुई है न जगत का प्रलय होना है और बीच में दिखाई देता हुआ ये जो जगत दिखाई देने के समान होने के नाते है मिथ्या जगत को लेकर के आप अपने आप को बद्ध ही मानते हो तो वास्तव में कोई ही नहीं है न कोई साधक है न कोई मोक्ष है न कोई मुक्त है एक मेवित ब्रह्म है बस ब्रह्म के अधिष्ठान में यह सब नाटक दिख रहा है कोई बद्ध जैसा बद्ध कहना पड़ेगा इसलिए उत्पन्न ईव लय ईव बी साधक ही जोड़ना पड़ेगा पत पति व पत्नी पुत्र यीवा, पुत्री व सब कुछ ही है, तो है वास्तव में यही परमात्मा था निषेध मुख से परमर्थ तो कह सकते हैं आप विधि मुख से वास्तव में कथन नहीं हो प्रयोग करेंगे लक्षक शब्दों का प्रयोग करते उसे लक्षित ही करनी पड़ती है वाचकता हो सकता प्रकरणार्थ संपूर्ण प्रकरण के अर्थ को उपसंहार करने के लिए ही एक उपसंग्रह प्रख उपसंग्रहार्थो तो प्रकरणार्थ का उपसंग्रह करने वाला पदार्थों का कथन करने वाला यह श्लोक है यह यदा यदाथमत आत्मवेक सन् तदाईद निष्पन्न होती लौकिको वैदिक व्यवहार वैति तदा न निरोध क्या, क्या है मिथ्या आत्व एक सन् आत्म एक द्वित वस्तु तदा निष्पन्न तब यह निर्णय हो जाता है क्या सर्वोम लौको वैदिक विषय जो कुछ भी लौकिक वारे चाहे वैदिक व्यवहार यह सब कुछ अविद्या विषय ही है अविद्या का विषय है इति जब यह निष्पर्ष हो गया निष्पन्न यदा इधम बहती तदा न निरोध तब पार्थिक कहना पड़ता है वास्तव में कोई प्रलय ही नहीं है निरोधन निरोधक प्रलय निरोध मन प्रलय वास्तव में प्रलय नहीं है उत्पत्तिर जनरम उत्पत्ति का मतलब जन्म जन्म भी नहीं है नाश है न जन्म बद्ध में संसारी जीव कोई संसारी जीव नहीं है साधक साधनवान साधन वाला मोक्षस्य मोक्ष मोचनार्थी, मोक्ष की साधना करने वाला कोई नहीं है और मुक्त बने अपने आप को मुक्त को मुक्ति चाहने वाला भी कोई नहीं है मुक्ता विमुक्त बद्धा बंधा बंधन से मुक्त व कोई विशिष्ट पुरुष भी नहीं है उत्पत्ति प्रलय और अभावाद बदा जो इत्येषा संति इत्य जब उत्पत्ति और लयी नहीं रह गया तो बद्धा अपने आप ही उत्तरोत्तर कोई चीज नहीं रह गया यही वास्तविक पारमार्थिक सिद्धांत है प्रश्न कथम उत्पत्ति प्रलयोर भाव्य द्वैत असभा